भावार्थ जो विद्वानों के कुल की कन्या विद्वानों की बंधु ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुई प्रकाशमान हो उसे पत्नी कर विद से इसमें संतानों को जो उत्पन्न करे वह पुरुष और वह स्त्री दोनों सुखी हों भावार्थ पुरुषों को यह जानना चाहिए कि वे ही पत्नी उत्तम होती है जो सर्वांग सुंदरी बहुत प्रजा उत्पन्न करने वाली शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हो उनमें से एक-एक पुरुष को चाहिए कि एक-एक स्त्री के साथ विवाह करके प्रजा उत्पन्न करे भावार्थ यदि कोई स्त्री गूंगी और कोई उत्तम सर्व लक्षण संपन्न विदुषी हो उससे ऐश्वर्य और सुख निरंतर बढ़ाने चाहिए इस सुक्त में विद्वान की मित्रता और स्त्री के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ के साथ पिछले सुक्तार्थ की संगति है यह जानना चाहिए यह 32वां सुक्त 15वां वर्ग और तीसरा अनुवाद समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 35वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में वैद्यक विशय को कहते हैं भावार्थ सब मनुष्य परमेश्वर को परम पिता न्यायकारी मानकर सुख बढ़ावें कभी ईश्वर को मानकर विरुद्ध नौ हों सहनशील होकर वीरता सिद्ध कर प्रजा के साथ सुखी हों फिर वैद्य विशे को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे वैद्य लोगों तुम अत्युत्तम और सधियों से सबके बड़े बड़े रोगों को निवारन करके राग देशों को और उनमाद आदि दोशों को अलग कर शत वर्ष आए जिनकी ऐसे मनुष्यों को सिद्ध करो भावार्थ जो आप रोग रहित शोभते हुए अतीव बलवान हैं औरों को रोग रहित करके निरंतर सुखी करते हैं वे सबको सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं फिर वैद्यक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ किसी को वैद्य के साथ विरोध कभी न करना चाहिए न इसके साथ ईर्ष्या करनी चाहिए किंतु प्रीति के साथ सर्वोत्तम वैद्य की सेवा करनी चाहिए जिससे रोगों से अलग होकर सुख निरंतर बढ़े फिर वैद्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो वैद्यजन रोग निवारण से हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं उनके साथ हम लोग कभी विरोध ना करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो वैद्य हमारे रोगों का निवारण कर मनुष्यों को दीर्घ आयु वाले करते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं फिर वैद्यक विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जब अध्यापक वैद्य शिष्यों को पढ़ावे तब अच्छे प्रकार पढ़ाकर फिर परीक्षा करे जो यथार्थ प्रश्नोत्तर करने वाला हो उसको वैद्यकी करने की आज्ञा दियो भावार्थ विद्यार्थियों की योग्यता है कि जो उत्तम विद्या ग्रहण करावे उसका सदा सत्कार करें जिसकी वैद्यक शास्त्र में प्रसिद्धि है उसी से वैद्य विद्या का अध्ययन करना चाहिए अब राजपुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो तीव्र और मृदु स्वभाव वाले हैं वे जैसे जगदीश्वर के बनाए हुए भूमि आदि पदार्थ दृढ़ और सुंदर हैं वैसे बलष्ट प्रशसनीय सेनांगों से दुष्टों को विजय कर असुर भाव का निवारण करें भावारथ जो योग्यता को प्राप्त होकर आयुध सेना राज्य और धन को धारण करते तथा सब धर्मात्माओं पर दया करते हैं वे बलिष्ठ होते हैं भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राज्य बढ़ाने की इच्छा करें वे सिंह के समान शत्रुओं में भयंकर और श्रेष्ठों में आनंद देने वालों का राज कार्य और सेना में सत्कार कर और उनको आज्ञा दें न्याय से निरंतर राज्य की पालना करें अब विद्या धन विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अच्छा पुत्र पिता का सत्कार करता वह वा नमता वास्तुति करता है वैसे अच्छा विद्यार्थी पढ़ाने वाले को प्रसन्न करता है अब फिर वैद्यक विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि पिता और पितामहों तथा अध्यापक व अन्य विद्वानों के प्रति रोग के निवारण के अर्थ औषधि को जानकर अपने और दूसरों के रोगों को निवारण करके सबके लिए सुख की कांक्षा करें भावार्थ मनुष्य को उत्तम शिक्षा से दुष्टमति को तथा वैद्यक रीति से सब रोगों को निवारण कर अपने कुल को सदा सुखी करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो वैद्यजन राज्य और न्याय के अधिष हों वे अन्याय से किसी का कुछ भी न धन हरे न किसी को मारें किंतु सदा अच्छे पथ्य और औषधों के व्यवहार सेवन से बल और पराक्रम को बढ़ावें इस सुक्त में वैद्य राज पुरुष और विद्या ग्रहण के व्यवहार वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 18वां वर्ग और 33वां सुक्त समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 34वें सुक्त का आरंभ है पुष्के प्रथम द्वितीय मंत्र में विद्वानों के विषय का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य पावक के समान पवित्र जल के समान कोमल सिंह के समान पराक्रम करने वाले वायु के समान बलिश्ट होकर अन्याय को निवृत्त करें वे समस्त सुख को प्राप्त हों भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो नक्षत्रों के साथ सूर्य के समान बादलों के साथ बिजली के समान विद्या व्यवहार रूपी प्रकाश में रमते हैं वे सोने के लिए रात्रि के समान सबके सुख के लिए होते हैं अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शिक्षा करने वाले जन घोड़ों को वाखेवट नाव को उत्तम रीति पर चलाते हैं वैसे राजजन अपनी सेना को पहुंचावें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो दुष्टों के लिए क्रोध करते वा श्रेष्ठों को आनंद देते हैं वे बुद्धिमान होते हैं फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे आकाश मार्ग से हंस अभिष्ट स्थानों को सुख से जाते हैं वैसे सुशिक्षित वाणी से विद्या मार्गों को और धर्म पथों से सुखों को नित्य तुम लोग प्राप्त होओ भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है जो मनुष्य मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न हुई प्रशंसा को प्राप्त हो के विद्या वाणी और उत्तम बुद्धि को बढ़ाकर सर्व मनुष्यों को सुखों से अलंकृत करें वे सुखी होते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदैव सबके लिए सकल विद्या बताने वाला धर्म से संचित किया हुआ धन विद्वानों को देने के लिए अन्न उत्तम प्रज्ञा और पूर्ण बल को याचे अर्थात मांगे विद्वान जन निश्चय से याचकों के लिए उन उक्त पदार्थों को निरंतर दें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अच्छी शिक्षा को प्राप्त विद्वान जन घोड़े आदि पशुओं को और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग कार्यसिद्धि के लिए करते हैं वैसे अनुष्ठान करो ऐसे करने से जैसे गौ अपने बछड़े को तृप्त करती हैं वैसे यह प्रयोग करने वाले को धनी करते हैं फिर राजपुरुषों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुषों को हिंसकों से प्रजाजनों को अलग रख शत्रुओं का निवारण कर वा बांध के धर्म से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे विद्वानों तुम निंदा करने योग्य की निंदा और स्तुति करने योग्य की प्रशंसा कर अद्भुत कर्मों को करो जिससे पूरी आयु भोग वृद्धावस्था पाकर मरण हो उस अनुष्ठान को करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर एक दूसरे से प्रीत के साथ और दुष्टों में अप्रिती के साथ वर्त कर दापक ईश्वर की भक्ति में प्रयत्न करें भावार्थ जो क्रियाकांड में कुशल जितेंद्रिय जन प्रभात काल के समान अविद्या अंधकार की निवृत्ति करने वाले मनुष्यों को विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाते हैं वे सबको सत्कार करने योग्य हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे पवनों के साथ प्रभात बेला बढ़कर दिन होता और समस्त विविध प्रकार का रूप प्रकट करती है वैसे तुमको अच्छा अपना रूप धारण कर वायु विद्या का प्रकाश करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कर्म उपासना और ज्ञान विद्या का जानने वाला अगले पिछले पवनों को जानकर अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए वर्तमान है वैसे हम लोग प्रवृत्त हों जैसे उत्तम प्रसाद को प्राप्त होकर लोग सुखी हों वैसे हम भी होवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य जिस क्रिया से अधर्म और निंदा करने वाले का त्याग और धर्म वा प्रशंसा वाले का ग्रहण रक्षा बुद्ध की बुद्धि हो उस क्रिया को निरंतर करें अर्थात सदा निंदा का त्याग और स्तुति का स्वीकार करें इस सुक्त में विद्वान और पवन के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 34वां सुक्त og 21 varg som har høy